परमादरणी प्रातस्मणी अनंत समलंकृत श्री सद्गुरुदेव भगवान के महाज्री के एवं श्री प्रेमपुरी जी महाराज के युगल पावन पवित्र चरणार्विंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूज्य स्वामी जी महाराज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 हमारे जीवन धन गोविंद लीला का प्रयोजन सिद्ध करके अब स्वधाम गमन की तैयारी के लिए समुपस्थित हैं उसी समय श्री उद्धव जी महाराज का आगमन उनके श्री चरणों में होता है आपने सुना ही कि पहले तो चाहते ही थे कि उद्धव हम गोविंद के साथ ही जाएं क्योंकि जितना संग जितना साथ जितना प्रेम श्याम सुंदर का श्री उद्धव जी महाराज को मिला है उतना और किसी को भी नहीं मिला लगभग साढ़े दस वर्ष की अवस्था में श्याम सुंदर का सामीप्य मिला उसके बाद उन्होंने श्याम सुंदर का संग कभी छोड़ा नहीं और जीवन इतना मधुर है इतना मधुर है इस महापुरुष का श्यामसुंदर सुंदर स्वयं कहते हैं कि वो दो हमसे अणुमात्र भी न्यून नहीं हैं, अणुलप मन न्यूनों क्यों न्यून नहीं है क्योंकि इनको विषयों ने कभी रौंदा नहीं है ये महापुरुष कभी विषयों के पराश्रित नहीं हुए हैं इसलिए भगवान इनको कहते हैं कि हमारे से बिल्कुल न्यून नहीं है अणुमात्र भी न्यून नहीं है ऐसे सी उद्धौ महाराज भगवान के चरणों में बैठे हैं और भगवान जीवन जीने की इन्हें कला सिखा रहे हैं जीवन में एक बात ध्यान रखने लायक है ये संसार परिवर्तनशील है जिस सूर्य का उदय होता है उस सूर्य का अस्ताचल भी होता है वह गमन की ओर जाता ही जाता है जहां मान सम्मान सुविधा प्रतिष्ठा मिलती है वहां अपमान की भी तैयारी रखनी चाहिए मूल में तैयारी होनी चाहिए भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से ही हम सब लोगों को बताया देवराज इंद्र देवताओं के अधिपति हैं किंतु तो उन्हें भी अपमान का सामना करना पड़ता है ब्रह्मा जी महाराज इस सृष्टि के रचयिता है किंतु उनके सेवक के द्वारा ही उनकी उपेक्षा मिलती है अपमान मिलता है ये आपने लीलाओं में श्रवण किया है या निश्चित है कि हमारे जीवन में मान सम्मान सुविधा प्रतिष्ठा यश कीर्ति ये प्रारब्ध के आधार पर मिलते हैं इनको आप चाहोगे भी तब भी आप रोक नहीं पाओगे किंतु अब ये सुविधा सम्मान प्रतिष्ठा कीर्ति अब कीर्ति ये जितने भी हैं अब इनके मिलने पर हम अपने चित्त को कैसे रखते हैं ये हमारे ऊपर है चित्त में हर्ष ना आए चित्त में विषाद ना आए या तो हमारे बस में है कोई हमें गाली ना दे ये हमारे बस में नहीं है कोई हमारा अपमान न करे ये हमारे बस में नहीं है अपने आप लोग करेंगे ही करेंगे किंतु यदि अपमान मिलता है उपेक्षा मिलती है उस समय अपने चित्त की दशा कैसी रखनी चाहिए उस समय चिंतन की धारा कैसी रखनी चाहिए न किसी से राग करो न किसी से द्वेष करो अधिकतर सम्मान सुविधा स्नेह देने वालों के प्रति हमारे जीवन में राग हो जाता है और जो इसके विपरीत व्यापार करते हैं विपरीत व्यवहार करते हैं निश्चित रूप से उनसे द्वेष हो जाता है ठाकुर जी कहते हैं कि वह भिक्षुक उज्जैन में रहने वाला जिसकी संपत्ति चली गई थी सम्मान चला गया था बन गया था भिखारी लोगों ने उसको इतना कष्ट दिया शायद आप लोगों के जीवन में कभी नहीं आएगा और आए भी नहीं हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे हम लोगों के जीवन में भी ऐसा समय शायद भर में आए आप जरा विचार कीजिए उसको लोग रस्सी से बांध देते हैं नचाते हैं गवाते हैं मारते हैं और कहाँ तक कहें कि उसके भोजन में गाली की बात तो छोड़ दीजिए उसके भोजन के भिक्षा पात्र में मल का परित्याग कर देते हैं मूत्र का परित्याग कर देते हैं वह यदि एकांत शांत वातावरण में बैठा होता है तो उसके मुख के सामने आकर अधोवायु का परित्याग करते हैं किंतु वह किसी पर कुपित नहीं होता क्यों कुपित नहीं होता हमारे जीवन गोविंद गाते हैं कि धृति मार्था यह सात्व उसकी आस्था सात्व हो गई है और इसके कारण उसको बिल्कुल किसी से विक्षेप नहीं है किसी से अशांति नहीं है और बड़ी मस्ती में गाता है नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवतात्मा गृह कर्म काला मन पर मनंती संसार चक्रम परिवर्त य चिंतन करता हुआ या बिखारी कहता है या भिक्षुक कहता है ये द्विज बोलता है कि न अम जन ये जन जनि प्रादुर्भावे ये जन्मने मरने वाले लोग ये हमें सुख दुख के हेतु नहीं है ना तो ये सुख देने में स्वतंत्र है ना ये दुख देने में स्वतंत्र है इनमें कोई स्वतंत्रता नहीं है अगर ये स्वतंत्र होते तो सुख दुख दे सकते थे ये न तो सुख के हेतु बन सकते हैं न दुख के हेतु बन सकते हैं इनमें बिल्कुल सुख दुख देने का कारण नहीं है तो बोले देवता लोग होंगे बोले देवता भी नहीं हो सकते आप देखो कौन सा देवता स्वतंत्र है किसमें सामर्थ है उपनिषदों में आपने गाथा सुनी होगी देवताओं को जब अभिमान हो गया तो भगवान एक तेज पुंज के रूप में प्रकट हो गए आपने कई बार गाथा सुनी होगी वायु देवता पता लगाने के लिए गए कि ये कौन है उन्होंने अपना इतना बड़ा लंबा परिचय दिया कि मेरे में इतना सामर्थ्य है कि मैं सारे जगत को उड़ाकर चकना चूर कर सकता हूं एक तिनका को नहीं उड़ा पाया अग्नि देवता गए का तिनके को दग्ध नहीं कर पाया सामर्थ्य नहीं है किसी भी देवता में कोई अपना सामर्थ्य है ही नहीं तो देवता भी सुख दुख के कारण नहीं हो सकते हैं और न ये शरीर ही सुख दुख का कारण हो सकता है न ग्रह न कर्म न काल इन सब का निषेध करके छह का निषेध करके कहता है कि मन ही सुख दुख का कारण है दुनिया में ऐसा कल मैंने निवेदन किया था कोई व्यक्ति नहीं है कोई वस्तु नहीं है कोई पदार्थ नहीं है जिसका आप नाम सुख रख सको या दुख रख सको हमारे महर्षि ने तो एक ऐसी रसीली बात कही मैं थोड़ा उसका सुधार कर देता हूं क्योंकि तो अभी हमारी अवस्था का मैं साठ साल का हो जाऊंगा तब बोलूंगा क्योंकि उस समय बोलूंगा तो लोग उतना गलत नहीं अर्थ लगाएंगे अभी गलत अर्थ लगा देंगे तो मैं निवेदन करूं मैं उसका सुधार कर देता हूं महाराष्ट्र ने तो बड़े रसीले ढंग से आप सुनते रहते हैं ऐसी ऐसी रस की बात बोल देते हैं कि कई बार हम लोग सुनते सुनते मरा लजा जाते हैं और वो तो इतनी मस्ती में बोलते हैं ब्रह्म स्वरूप उनको तो क्या कहना मैं इस बात को थोड़ा परिवर्तित करके बोलता हूं आप एक बात बताइए मुझे काटने में सुख है कि दुख है अगर काटने में दुख हो तो यह निश्चित रूप से हमारे ग्रीस भैया ने भी जब मानस हुआ छोटा होगा दांत निकल रहे होंगे तो हाथ डाल कर कहते बेटा काटो हे भगवान अभी काटने में कौन सुख है और जब नाती पोता काटते हैं तो वहां बड़ा सुख मिलता है अभी काटने में सुख होता है क्या इतना काटने में सुख है ना दुख है किंतु अपना प्रेमी काट ले अपना प्रीतम काट ले अपना जिससे प्रेम है वो काट ले तो उसमें भी रसानुभूति होती है लीजिए अब जरा विचार कीजिए कोई भी क्रिया जहां अपना मन लग जाता है मैंने कई बार देखा है उसमें सारे के सारे गुण नजर आने लगते हैं उसका पसीना भी सुगंध देने लगे हे भगवान और दूसरी बात और ध्यान दो हम तो देखते हैं घरों में यदि बहू से झगड़ा हो जाए ना सास का तो कहेगी धमा धम चलती है उसका चलना भी खटकता है आकर बोलती महाराज इसको तो चलना नहीं आता न बोलना ठीक लगे न चलना ठीक लगे न उसका देखना ठीक लगे न व्यवहार ठीक लगे तो क्या सचमुच में उसका गड़बड़ है कुछ गड़बड़ नहीं अपने मनीराम की ही गड़बड़ी है अब मनी जी ने उनसे द्वेश ठान लिया है तो सब काम गड़बड़ लगता है उनका और मनी जी यदि प्रेम ठान ले तो सब कुछ बढ़िया लगता है दुर्गुण भी सदगुण बन जाते हैं सदगुण भी दुर्गुण बन जाते हैं ये विलक्षणता अपने मन की ही है तो ये कहते हैं कि मन परम कारण मामनंती, मनंती संसार चक्रम परिवर्तित ये संसार का जो चक्र है जन्म मरण का ये सब का कारण मन ही है मन मनुष्याणाम कारण बंद मोक्ष मानो इसी को इन्होंने इस रूप में वर्णन किया कर दिया है अच्छा सुख दुख की व्याख्या हमने तो पूज्य संतों से सुनी है आप लोगों ने भी सुनी होगी सुख किसका नाम है दुख किसका नाम है तो हमारे संत कहते अनुकूल वेद नियम सुखम और प्रतिकूल वेद नियम दुखम अब अनुकूल क्या है ये कुल माने किनारा है नारायण संस्कृत में कुल कहते किनारे को तो जिस कूल में हम खड़े हैं अर्थात जो चीजें हमको अच्छी लगती हैं वह यदि व्यवहार होने लगे तो हमको सुख मिल गया और दूसरा तट जो है दूसरा कूल जो है किनारा है जिसमें हम नहीं खड़े हैं उसका ना उस तट पर कोई खड़ा हो ऐसा व्यवहार करे तो हमको प्रतिकूल लग, नजर आता है अच्छा भोजन आदि में भी आप सुख दुख का ये संबंध रखें जो मसालेदार भोजन हम लोग खाते बड़े प्यार से तो अंग्रेज लोग उसमें मुख सकोड़ते हैं उनको भोजन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मैंने महाराज देखा है कुछ संतों को जो 10-20 वर्ष फलाहारी रह जाएं, नमक न खाएं 10 साल अगर नमक नहीं खाया उन्होंने कई संतों का हमारा परिचय है उनके पास यदि नमक वाला भोजन रख दो तो उनको कय हो जाए कहते क्या तुमने खिला दिया और अपने राम जी का ऐसा अभ्यास है कि नमक न मिले तो लगेगा कुछ है लवण बिना बहु व्यंजन सुने ये सारे के सारे जो सुख दुख के संबंध है केवल अभ्यास के हैं जिन चीजों का हमको अभ्यास हो गया है मनी जी को वह चीजें हमें अच्छी लगती हैं और जिनका अभ्यास नहीं है जो उनको भाता नहीं है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता अब भोजन के कई ऐसे पदार्थ है जो अमुक जगह बनते हैं और वो बड़े प्रेम से खाते हैं और जहां महाराज नहीं बनते अब ये ढोकला ढकोसला आदि हम ही नहीं जानते थे वो तो जब इधर आए तब ये ढकोसले का पर्चे पिला हमको ये ढकोसला है ढोकला जी अब वो है ढकोसला तो अब ये हमको ही नहीं पता था उत्तर भारत में अब अपने तो गुजरात में सायंकाल भोजन सुबह के भोजन में जब तक माल वो न हो तो थाली सुनी ऐसे ही महाराज पंजाब में आप जाओ तो राजमा न हो और छेने की महाराज मिठाई ना हो कुछ या हो, क्या बोलते हैं जी पनीर पनीर पनीर न हो तो भोजन ही फीका वो अपने लोग तो स्वाद ही नहीं आता उसका अब करे तो क्या करे बचपन से साधुओं के साथ रहे तो ऐसी दाल खाने का अभ्यास है कि डुबकी मारो तो दाल न मिले ऐसी खाने का सब्जी अभ्यास है महाराज क्या कहें अब वैसे ही अभ्यास पड़ गया वैसे ही बनती तो बहुत अच्छा लगता है वाह वाह बहुत साधु भोजन बनाए और अपने आधार पर बना दिया जाए तो लगता है क्या बनाए हैं कहां खाएं तो ये जो इसमें सुख दुख का जो संबंध है वो केवल मन के अभ्यास का है इसलिए महाराज अनुकूल वेदनीयम सुखम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम या चिंतन करते हैं कि कोई भी हेतु दुख सुख का है ही नहीं अब ये गाली दे रहे हैं तो कोई बात नहीं ये उपेक्षा कर रहे हैं तो कोई बात नहीं आप देखिए ऐसा चिंतन इनका है बाद में कहते हैं मनो गुणान्वयी सृजते वलीय महाराज ये मन ही इतना बलवान है कि यही गुणों का सृजन करता है ततस् कर्माण विलक्षणानी ये कैसे कर्मों को करता है शुक्लान कृष्णान्यथ लोहितानी शुक्ल माने ये शास्त्र विहित कर्म जो शास्त्र विहित कर्म है ये भी कभी करता है कभी कृष्ण महाराज शास्त्र सिद्ध कर्म भी कभी लोहित माने मिले जुले दोनों कर्मों को करता है मारा तेभ्य सवर्णा सुतयो भवंती इस प्रकार से मारा ये चिंतन करते हुए से आत्मा तो अनि है ये देखिए इनका चिंतन आपको निवेदन करूं श्रीमद् भागवत महापुराण अद्वैत दर्शन का ग्रंथ है ये पारमहंस संगीता है और इसमें एक भी अध्याय ऐसा नहीं है जिसमें अद्वैत दर्शन का निरूपण न किया गया हो कारण क्या है कि जहां महाराज जिसका जो अभ्यास होता है जिससे हमारे महाराष्ट्र का अभ्यास अद्वैत दर्शन का है वो चालू कहीं से करें टांग वहीं टूटेगी जाकर कहीं से चालू करें जिसकी जहां निष्ठा होती है वो कहीं से प्रारंभ करे निष्ठा के कारण उसका वहीं जाकर विश्राम होगा यह अद्वैत दर्शनकार पारमंश संहिता है हमारे श्री भगवत शंकराचार्य के पूर्व परंपरा गुरुओं में श्री सुखदेव जी महाराज का नाम है तो ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है अब देखिए क्या सुंदर सिद्धांत वैदिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है ये भिक्षुक मैं कई बार चिंतन करता हूं भारत का भिक्षुक इतना बड़ा विद्वान है महाराज भिखारी इतना बड़ा विद्वान है तो यहां के महात्माओं को क्या कहा जा सकता है जिनका जीवन ही इस विषय में चलता है ये कहते हैं अनिह आत्मा ये आत्मा अनिह है महाराज कोई इसमें गुण दुर्गुण इसमें नहीं है मनसा समीहता हता हिरणमयो मत्सख उद अरे हमारा सखा साहंसाह है हिरणमय ये मय एक प्रत्यय होता है इस अर्थ में घनत्व तो अर्थ में ये हिरणमय शब्द का जो प्रयोग है इसमें अरे ठसा ठस थस सोना ही सोना है हमारा जो सखा है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं कोई मिलावट नहीं है स्वर्ण तत्व है स्वर्ण तत्व का अभिप्राय स्वर्ण तत्व ही से सारे आभूषण बनते हैं और स्वर्ण तत्व में ही रहते हैं स्वर्ण तत्व में ही लीन हो जाते हैं वैसे हमारा जो सखा है द्वासुपर्णा सौ जा सखाया मन वो हमारा सखा ऐसा है किंतु हमारा सखा ऐसा होने के साथ साथ वह तो करता भोगता नहीं बनता है और हमने तो ये मन का संग कर लिया मैंने तो मन को स्वीकार किया महाराज मन के स्वीकार करने कारण मनस्वलिंगम परिग्रह कामान दुसन निबद्ध ये मन को स्वीकार करने के कारण मन के साथ तादात्म होने के कारण ये सारा प्रपंच प्रारंभ हो गया है अगर मन ठीक हो जाए तो काम बन जाए अब इन्होंने श्लोक में मन को समाधि देने की बात कही मन को समाधि दे दी जाए दानम स्वधर्मो नियमो यमश्च सुतम च कर्मा चतव्रता सर्वे मनो निग्रह लक्षणाता मनो ही योगो मनस समाधि कल मैंने निवेदन किया था मन को समाधि देने का ही अभिप्राय जब समाधि दी जाती है ना किसी को तो जिसमें समाधि जी दी जाती है वह वही हो जाता है फिर उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता है जैसे गंगा जी जाकर जब सागर में मिल जाती हैं तो सागर में मिलने के बाद गंगा का अस्तित्व समाप्त सागर का ही अस्तित्व रहता है दुनिया भर के गंदे नाले जब जाकर गंगा जी में मिल जाते हैं तो गंगा रूप हो जाते हैं कि नहीं हो जाते अब देखो कानपुर का नाला इतना बड़ा है भगवान मालिक है शायद कहीं नहीं होगा दुनिया में सारा वो गंगा जी से बड़ा है गंगा जी की धारा से बड़ा है गंगा जी से बड़ा नहीं समझ लीजिएगा गंगा जी की धारा से बड़ा है और आकर के जो महाराज माँ माँ कहता हुआ गंगा की गोद में लीन होता है तो गंगा मैया उसको तुरंत गंगा बना देती अब इलाहाबाद में हर हर गंगे करके नहाते हैं तो जिसकी जिस में समाधि हो जाए काम बन गया तो मन की समाधि यदि परमात्मा में हो जाए आत्मा में हो जाए तो फिर उसकी सत्ता ही मिट जाएगी फिर ये खटपट मिट जाएगी तो समाधि के कुछ साधन बताए हैं अब उसकी चर्चा नारायण हम कल करेंगे अभी हमारी आदरणीय पूज्य श्री स्वामी जी महाराज वैसे आप सब इनसे परिचित हैं हमारे गुरुदेव के ही शिष्य है किंतु उसके पहले भी हमारा इनसे परिचय बहुत पुराना है एक मरगट में रहते थे ये गुफा में और हम इनके पास पढ़ने जाते थे संयोग से कई ऐसे मंडलेश्वर हैं इस समय जिनको इन्होंने पढ़ाया है और बाद में हमारे पूज्य जी महाराज के से आकर दीक्षा ग्रहण की हमारे साथ बड़ा स्नेह और प्रेम है महाराजि बंबई में थे मैंने प्रार्थना किया कि आप पधारिए आना कल था कि तो महाराज जी की इच्छा थी आज आए कल रात्रि में कहीं फंस गए तो सुबह कल नहीं आ पाए तो बाद में हमको पता चला कि ये यहां होने वाला है तो हमने कहा आप जरूर आ जाइए तो पूज्य महाराज जी ने कृपा की है तो हम पहले प्रार्थना करेंगे जी का भी आशीर्वचन हम लोगों को मिल जाएगा उसके बाद जी का पूजन करेंगे मैं एक निवेदन करूं हमारे लिए गौरव का भी विषय है मैंने निवेदन जैसे किया था कि कोई गंदा नाला यदि गंगा से मिलता है तो महिमा उसकी वही हो जाती है सच में हमारे में तो कोई ऐसी योग्यता थी नहीं किसी बात की ऐसी योग्यता थी नहीं ये गुरुजन की कृपा ही है कि उन्होंने गुरुतर भार सच में गुरुतर भार महान्त मने मैं निवेदन करूं आप सबको कोई बहुत बड़ा पद नहीं है ये महाराज श्री के साथ संबंध होने के कारण इसकी गरिमा भले ही है मांत शब्दकार्त सीधा साधा सेवक ही है और ऐसा सेवक मैं तो कई बार एक मंडलेश्वर जी महाराज ने मुझे मना किया जब मैंने उनके सामने ये बात कही मैंने पूज्य स्वामी सत्यारायण महाराज के सामने ये बात कह दी तो उन्होंने कहा नहीं ऐसे मत बोला करो ऐसे बोला करो चौकीदार मत कहो आप सैनिक कहो कहा चौकीदार ठीक कहना नहीं आप सैनिक कहो क्योंकि तो शब्द शिल्पी है हमारे पूज्य स्वामी जी वो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते बोले चौकीदार कहने से पद की गरिमा घटती है तुम्हारी गरिमा नी पद की गरिमा घटती है तो नारायण सच में मुझे तो कभी भी हमारे पूज्य जी महाराज जिन्होंने महाराज जी के चरणों में समर्पित किया जब मैं उनकी सेवा करता था तो एक वाक्य बोलते थे वो हरदम बोलते थे मुझे व्यक्ति एक ऐसा चाहिए पीर विवस्ती भस्ती खर आप लोग कुछ गड़बड़ हो तो सुधार लेना क्योंकि याद सुन सुन के याद हुआ इसका अर्थ ये है आई महर्षि मुलो भक्त भगवान की जय